श्रीमद्भागवत महापुराण दशमस्क अथ समंतक शमंतकमणि की कथा जांवती और सत्यभामा के साथ श्रीकृष्ण का विवाह श्रीशुकुवाच सत्राजित सतनया कृष्णाय कृतकिलवश शमतक मणिना स्वायुमदम्य दवा श्री सुखदेवजी कहते हैं परीक्षित सत्राजित ने श्रीकृष्ण को झूठा कलंक लगाया था फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं श्यमंतकमि सहित अपनी कन्या सत्यभा भगवान श्रीकृष्ण को सौंप दी राजोवाच सत्राजित किम करो कृष्णस्य कृष्णस किलबिषम कुतस्तस्य कुत्य कस्मा सुता हरे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 श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित सत्राजीत भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसमें उसे सेमंतक मड़ी दी थी सतम विभ्रमणिम कंठे भ्राजमा यथा रभी प्रविष्टो द्वारकाम राजस्तेजसा लोपलक्ष सत्राजी उस मणि को गले में धारण कर ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो परीक्षित जब सत्राजी द्वारिका में आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान न सके तमविलोक्य जनाधूरा तेजसा मुष्ट दृष्ट दिव्यते भगवते ससंसो सूर्य संकता दूर से ही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 लोगों ने कहा शंख चक्र गदाधारी नारायण कमलनयन दामोदर यदुवंशिरोमणि गोविंद आपको नमस्कार है इस आयाति सविता जगतपते जगत पते चक्रेण गभस्तक्रे नृणाम चक्ष्म जगदीश्वर देखिए अपनी चमकेली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंथियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं नन्विके यदिशो त्रिलोक्याद्य गूढ़ त्यज प्रभो प्रभो सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं किंतु उसे पाते नहीं आज आपको यदवंश में छिपा हुआ जानकर सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं श्री शुकवाच निसम्य बाहवचनमृस्याम्बलोचन प्रानासौरविदेव सत्रिना ज्वलन श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हँसने लगे उन्होंने कहा अरे ये देव नहीं है यह तो सत्राजीत है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है श्रीमत् सदने स्वगृह श्रीमतौतुत इसके बाद सत्राजीत अपने समृद्ध घर में चला आया घर पर उसके सुभागमन के उपलक्ष में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था उसने ब्राह्मणों के द्वारा शामक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित कर दिया दिने दिने स्वर्णभारा नष्ट स सृजति प्रभो दिर्वृक्ष मयदि सर्पाधिशुभा न सती माई ना सेचि मणि परीक्षित वह मणि प्रतिदिन आठ भार भार का परिमाण इस प्रकार है चतुर्भिभिगुंज गुंजा पंचपणम पणान अष्टौ धरण अष्टौ चल समतुरप तुला पला बलशतम प्रभुर्भारम सवेषतिला अर्थात चार व्री धान की एक गुंजा पाँच गुंजा का एक पण आठ पण का एक धरण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 सयाचितो मणिम क्वापी यदराजाणाम नैवार्थ का मुख प्रहदाद यांचा भंग मतर्कयन एक बार भगवान श्रीकृष्ण ने प्रसंगवश कहा सत्राजीत तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो परंतु वह इतना अर्थलोलोप लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा इसका कुछ भी विचार न करके उसे अस्वीकार कर दिया तमें कदा मणिम कंठे प्रतिमुच्य महाप्रभम प्रसेनो है मृग्याम व्यजरध्वन एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया प्रसैनम सहयम हत्वा मणिमा छिद्य केसरी बतानी तो मलिमिक्षता वहाँ एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए रिक्षराज जाम्बल ने उसे मार डाला सो पिचक्रे कुमार मणिम क्रीडन कम बिले अपश्यन भ्रातरम भ्राता सत्राजित पर्यत अप्यत उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दी अपने भाई प्रसेन के न लौटने से उसके भाई सत्राजित को बड़ा दुख हुआ प्राय कृष्णनो तो मणिग्रीवो वनम ग्राता ममेत तत्र कर्णे कर्णेप कर्णे जपंजना वह कहने लगा बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो क्योंकि वह मड़ी गले में डालकर वन में गया था सत्याजित की यह बात सुनकर लोग आपस में काना करने लगे भगवान तदुपस्त्रुत्य दुर्यशोलिप्त लेप्तमात्मने मष्टुम प्रथे न पदवीं अन्नपद्यत नागरिय जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना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 बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई की भयंकर गुफा में प्रवेश किया तत्र क्रितं हर्तं क्रितं भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि श्यमंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए तम पूर्व नरम दृष्टवा धातृचक्रो सभी तथा द्रवत क्रद्धों जाम्बव बलि उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाय भयभीत की भांति चिल्ला उठी उसके चिल्लाहट सुनकर परमबली बली रिक्षराज जाम्बवान क्रोधित होकर वहां दौड़ आए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 द्वंद्वयुद्धम सुतमूलम उभयो आयुधा क्रब्यार्थे से नो रि जिस प्रकार मांस के लिए जो बाज दो बाज आपस में लड़ते हैं वैसे ही विजयाभिलाषी भगवान श्रीकृष्ण और जाम भवान आपस में घमासान युद्ध करने लगे पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया फिर शिलाओं का तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे अंत में उनमें बाहु युद्ध होने लगा आशी दस्ता मितरे तर मुष्टिभि वज्र निष्पे पर सही अभिश्रम परीक्षित वज्र प्रहार के समान कठोर घूसों से आपस में वे 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे कृष्ण मुष्टे विनिष्पात निष्पिष्टांगोरूबंधन क्षेण सत्वस्विन्नगात्र तमाहा विस्मित अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूसों की चोट से जाम्बवान के शरीर की एक एक गांठ टूट फूट गई उत्साह जाता रहा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 उनके नियामक परम काल आप ही हैं और शरीर भेद से भिन्न भिन्न प्रतिमान अंतरात्माओं के परम आत्मा भी आप ही हैं यस्य ये सदुत्टाक्ष वर्तमानी से उज्ज्वलिताचल रक्ष शिराश विपेतक्षता प्रभो मुझे स्मरण है आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाक घड़ियाल और मगरमच्छ क्षुभ्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया आपके बाणों से कट कट राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे अवश्य ही आप मेरे वे ही राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं हैंच्युत महाराज भगवान देव की सुत अभिमृतार विन्दाक्ष पाणिनाशंकर कृपया परेया भक्तम प्रेम गम फिर घिरा परीक्षित जब वृक्षराप जावंध जाम्बवान जाम ने भगवान को पहचान लिया तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमलों को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर अहेतुकी कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जाम्बवान जी से कहा मणिहे तो रिह प्राप्ता वृक्ष पते बिलम मिथ्याभिशापम प्रमृन्नात्मनो मणिना मुदार हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ इतक्त स्वाम दुहितरम कल्या जांबवती मुदा अर्हनाथम समिना कृष्णापजहार भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बव ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जामवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया अदृष्ट निर्गम सौरे प्रविष्ट बिलम्बना प्रत्यक्ष द्वादारे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 बिलात कृष्ण मनिर्गत वह जब माता देव की रुक्मणी वसुदेव जी तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्रीकृष्ण गुफा में से नहीं निकले तब उन्हें बड़ा शोक हुआ सत्राजितम सपन तस्ते दुखिता द्वारको कस उपतस्थुर्म कृष्णोपलब्धये सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्राजीत को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्रीकृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए उनकी उपासना करने लगे तम तुम देव्योपस्था प्रत्यादिष्टाशिषाश प्रादुर्बभु सिद्धार्थ सदारो हृषयन हरिही की उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया उसी समय उनके बीच में मडी और अपनी नौ नववधु जाम्बती के साथ सफल मनोरथ होकर श्रीकृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए उपलभ्य ऋषि के श्रृतम पुनरिभागत सह पत्निया मणिग्रीव सर्वे जातम होवाह सभी द्वारिकावासी भगवान श्रीकृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मग्न हो गए मानो कोई मर लौट आया हो सत्राज राज सत्राजितम समाहिधो प्राप्तिय भगवान मणिम तस्मी नवेदयत तदनंतर भगवान ने सत्राजीत को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मड़ी सत्राजीत को सौंप दी स जाति वृड़थो रत्न गृही वांग मुखस्तः अनुत्यमान भवनम अगमत्पम सत्राजीत अत्यंत लज्जित हो गया मढ़ी तो उसने ले ली परंतु उसका मुँह नीचे की ओर लटक गया अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था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 कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं मुझ पर भगवान श्रीकृष्ण कैसे प्रसन्न हो किम कृत् साधु मह्यम सपेद्वा जनो यथा अदीर्घ दर्शनम क्षुद्रम मूढ़म द्रविपम मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं सचमुच मैं अदूरदर्शी क्षुद्र हूं धन के लोभ से मैं बड़ी मूढ़ता का काम कर बैठा दा से दुहितरम तस्मय स्त्री रत्नम रत्न मे बच उपायोज समीची नस्य शांति नाम अब मैं रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह श्यमंतकम मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं। यह उपाय बहुत अच्छा है इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है और कोई उपाय नहीं है एवं व्यवस्या सत्राजे स्वसुता मणिच स्वयं उद्यम्य कृष्णायोपजहार सत्राजीत ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा सिमंतक मणि दोनों ही ले जाकर श्रीकृष्ण को अर्पण कर दी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 पारम हंसा सीता स्कंधे उत्तराधे शमनकोपाख्या षटाश्तम